माँ की बातें श्री प्रबोध और श्री मणिंद्र मणिंद्र स्वामी जी ने भी बहुत कष्ट सहा किंतु जब वे उत्तर की तरफ गए तो शरीर ठीक हो गया माँ नहीं उसे भी बहुत भुगतना पड़ा था पेशाब की बीमारी थी हमेशा शरीर में जलन होती फिर भी खूब परिश्रम करके मुंह से रक्त निकाल दिया था मणिंद्र क्या मुंह से रक्त निकला था माँ मुँह से रक्त नहीं निकला था इतना परिश्रम किया था कि मानो मुँह से रक्त निकलने के समान प्रबोध बाबू सुना है स्वामी जी दार्जिलिंग में हरि महाराज को गले से लगा कर रोए थे भाई तुम लोग क्या केवल तपस्या लेकर रहोगे मैं अकेला ही क्या प्राण न्यौछावर करूँगा माँ हाँ बेटा उसने स्वामी जी ने दूसरों के लिए अपने शरीर का खून दिया था नरें हितों विलायत से लौट यह सब किया तभी तो लड़कों के खड़े होने की थोड़ी जगह मिली आजकल विलायत विलायत से माँ का तात्पर्य अमेरिका से था मे चार लड़के हैं प्रबोध बाबू हाँ स्वामी अभेदानंद स्वामी प्रकाशानंद स्वामी परमानंद और स्वामी बोधानंद वहाँ हैं। माँ काली का नाम क्या है मरिंद स्वामी अभेदानंद माँ बसंत स्वामी परमानंद यहाँ चिट्ठी पत्रे लिखता है रुपया पैसा भेजता है वहाँ भाषण देता है योगेंद्र स्वामी योगानंद ने अत्यंत कठोरता की थी तीर्थ में जाने पर अंजलि से पानी पीता रोटी सुखा कर मसल कर रख देता वही थोड़ा थोड़ा खाता उससे पेट की बीमारी हो गई इसी को भुगतते हुए उसका देह त्याग हुआ संसार में क्या कोई सुख है अभी है अभी नहीं संसार विष का वृक्ष है विष जला डालता है फिर भी जिसने संसार में प्रवेश किया है वे और क्या करेंगे समझकर भी कुछ नहीं कर सकते भक्त लोग प्रणाम कर मठ कु पड़ा मठ लौट गए शाम को मणिन्द्र और प्रबोध बाबू फिर माँ के पास गए प्रबोध बाबू शरद महाराज ने पत्र का उत्तर दिया है पढ़ू माँ माँ पढ़ो प्रबोध बाबू ने पत्र पढ़कर माँ को सुनाया दूसरी बातों के बीच यह लिखा था मेरी सहमति होने से क्या होगा वीणा को प्रबोध बाबू की लड़की यहाँ निवेदिकता स्कूल में रखने के बारे में ठाकुर की इच्छा कुछ और ही है माँ यह क्या ऐसी बात उसने क्यों लिखी बोलो तो बात को एकदम से काट दिया है इससे लगता है सुधीरा की राय नहीं है सुधीरा ने कहा था माँ अब और नहीं हो पा रहा है मुझे बहुत कष्ट हो रहा है लड़कियों के लिए वह कितना कष्ट उठा रही है जब खर्च और नहीं चल पाता है तो धनी लोगों की लड़कियों को गाना बजाना सिखा कर महीने में चालीस पचास रुपये ले आती है स्कूल की लड़कियों को सब खिलाया है सिलाई करना सिखाया है सिलाई करना कपड़े ड्रेस तैयार करना उस वर्ष तीन सौ रुपये की आमदनी हुई थी वही रुपया पूजा के समय यहाँ वहां भेजती है सुधीरा देवव्रत स्वामी प्रज्ञानंद की बहन है अपने को आड़ में रखकर देवव्रत ने उसे स्टेशन में टिकट कटाना अकेली गाड़ी में चढ़ना वह सब सिखाया मद्रास की दो लडकियां बीस बाईस वर्ष के उम्र की जिनका विवाह नहीं हुआ है निवेदिता स्कूल में हैं आह उन लोगों ने कैसा काम काज सीखा है और हम लोग इस हदबागे प्रांत के लोग आठ वर्ष की उम्र होते ना होते कहने लगते हैं विवाह कर दो विवाह कर दो आहा यदि राजू का विवाह न होता तो क्या उसकी इतनी दुख दुर्दशा होती है?